विक्रांत ने लगभग गाड़ी को उड़ाते हुए ही जाकर पुरातत्व विभाग के ऑफिस के बाहर खड़ा कर दिया वहां उसने गाड़ी को इस तरह से पार्किंग एरिया में खड़ा किया था कि उससे वहां पर मौजूद दूसरी गाड़ियों को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं बचा था गाड़ी खड़ी करने के बाद विक्रांत तेजी से कार से निकलकर अंदर ऑफिस की तरफ भागता हुआ पहुंच गया वहां पहुंचते ही उसने देखा की ऑफिस में एक साइड में काफी भीड़ लगी हुई थी काफी लोग घेरे में खड़े थे विक्रांत सभी को हटाते हुए वहाँ अंदर की तरफ पहुंच गया अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ पर अमित नीचे फर्श पर बैठा हुआ था उसके होठों से हल्का खून बह रहा था ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर अटैक किया था अमित तुम? किसने मारा है तुम्हें? विक्रांत का गुस्सा सातवें आसमान पर था वो इधर उधर नजर डालते हुए देखने लगा आह। अरे क्या बताऊ भाई है? ये हेडक्वार्टर की स्पेशल टीम वाले और वर्ली पुलिस स्टेशन वाले है ये लोग भी यहाँ केस इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए थे लेकिन अब ये लोग ना तो हमें यहाँ कुछ काम करने दे रहे हैं और ना ही हमें केस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी अमित बोल ही रहा था कि विक्रांत वहाँ से चलकर नैना को खोजने लगा अभी उसके दिमाग में नैना ही चल रही थी तो वो भला कैसे अमित की बात सुन सकता था वो इस वक्त गुस्से ऐसी पागल हो रहा था और इधर उधर पलटते हुए नैना को ढूंढ रहा था पुरातत्व विभाग के इस ऑफिस के थोड़ा और भीतर जाने के बाद विक्रांत को नैना नजर आई नैना ने इस वक्त एक आदमी का कॉलर पकड़ रखा था और बाकी दो लोग जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे नैना ने जिस आदमी का कॉलर पकड़ा हुआ था अब तक उसके चेहरे पर भी ना जाने कितने पंच जड़ चुकी थी इसके साथ ही नैना उस पर चिल्ला भी रही थी हाँ मुझे पता है कि ये ऑर्डर है और मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं ऑर्डर नहीं फॉलो करूंगी नैना ने उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा लेकिन तुम लोग ये बेहूदा बातें क्यों कर रहे हो हम सब लोग पुलिस डिपार्टमेंट में ही है सबको साथ में काम करना है तो फिर ये सब फालतू की बातें क्यों तुम लोगों को भले ही मकबरे से चोरी हुआ सामान मिल गया है लेकिन इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो मैंने गलत क्या कहा इसमें गलत क्या है उस आदमी के चेहरे पर अब तक नैना कई पंच कर चुकी थी लेकिन फिर भी उसका जोश ठंडा नहीं हुआ था अभी भी उसे नैना से डर नहीं लग रहा था उसका एटीट्यूड देख कर तो अभी ऐसा ही लग रहा था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को पीटने की तुम देखना तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा देख लेना था कि अचानक से विक्रांत ने उसे धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया अरे नैना मैडम आप ऐसा कैसे कर सकते हैं रुकी प्लीज आप इस तरह से इन्हें नहीं मार सकती उस आदमी को धक्का मारकर गिराने के बाद विक्रांत ने तुरंत ही अपनी घटिया एक्टिंग शुरू कर दी इसके बाद विक्रांत यही नहीं रुका बल्कि उसने नैना को पीछे करने के बहाने से जमीन पर गिरे उस आदमी के सीने पर पैर भी रख दिया आह, सीने पर पैर लगने से वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा ओह सॉरी विक्रांत ने जान बुझ उसके सीने पर पैर रखा था इसके बावजूद वो माफी मांगने की एक्टिंग कर रहा था इतना कहते कहते विक्रांत ने फिर से जान उस आदमी के हाथों पर पैर रखकर चढ़ गया और एक बार फिर से वहां उसके चीखने की आवाज आनी शुरू हो गई नैना को पता था कि विक्रांत जानबूझकर बुझ ये सब कर रहा है वो पहले भी विक्रांत की इस तरह की हरकत का गभा बन चुकी थी लेकिन अभी इस वक्त वो विक्रांत को इस तरह की हरकत नहीं करने देना चाहती थी इसीलिए उसने विक्रांत को पीछे करने की कोशिश की इस पर विक्रांत जानबूझकर अपनी कोहनी पीछे करके सीधे ही उस आदमी के ऊपर जा गिरा जिससे वो फिर से दर से चीखने लगा क्या हो रहा है यहाँ बंद करो ये सब तभी पीछे ऐसी किसी की कड़क आवाज यहाँ ऑफिस में गूंज उठी विक्रांत ने पीछे पलट देखा तो पता चला की ये आवाज़ हेडक्वार्टर के चीफ ऑफिसर की थी और यहाँ उनके साथ वर्ली पुलिस स्टेशन के मोस्ट फेमस डिटेक्टिव देवाशीष मुखर्जी भी आए हुए थे सर अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए अब आप ही देखिए आप ही फैसला कीजिए वहाँ जमीन पर गिरे हुए एक पुलिस वाले उठकर खड़े होते ही हेडक्वार्टर के चीफ से कहा उसमें से कुछ लोग हेडक्वार्टर के भी ऑफिसर थे ऐसे में जैसे ही उन्होंने अपने चीफ ऑफिसर को देखा तो उनसे कम्प्लेन करना शुरू कर दिया सर ये ये लेडी ऑफिसर डीएन नगर ब्रांच से ऐसी इसने हम लोगों के ऊपर अटैक किया देखिए सर कितने लोगों को पीटा है इसने हम्म जानता हूं मैं चीफ ने उनकी पूरी बात सुने बिना ही कह दिया अच्छा तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक लेडी ऑफिसर से पिटकर खड़े हो चलो तुम लोग फटाफट यहां से निकलो और ऑफिस पहुंचो तुम सबकी कम्पलेन होगी अब सर आप चाहे सीसीटीवी तो कैमरे की फुटेज देख लीजिये पहले इन लोगो ने हमारे ऊपर अटैक किया था और फिर मैंने भी अपने डिफेंस के लिए इन लोगो को पीटा था नैना ने अपनी तरफ से सफाई पेश करते हुए कहा उसके साथ ही अमित भी खड़े होकर सफाई देने लग गया हाँ सर मैडम सही कह रही हैं। पहले उन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया था हम लोगों ने उनसे केस की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कहा तो फिर पहले तो उन लोगों ने कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से मना कर दिया और फिर हम लोगों के ऊपर अटैक भी कर दिया अमित के फादर भी पुलिस हेडक्वार्टर में ऑफिसर थे और वो चीफ के लेवल के ऑफिसर थे यहाँ तक की ये चीफ अमित के फादर को अच्छे से जानते भी थे अमित तुम ही यहाँ हेडक्वार्टर के चीफ ने अमित की तरफ देखा और फिर नैना की तरफ देखते हुए सबसे कहा देखो सब लोग ये पुलिस स्टेशन नहीं है हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट में अपना काम करने के लिए आए हुए हैं तो अब तक तुम लोग पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बेजती करवा चुके अब चलो यहाँ से फटाफट निकलो और सब मुझे हेडक्वार्टर पर मिलो तुम सबको पनिशमेंट मिलेगी इसके बाद हेडक्वार्टर के चीफ ने देवाशीष की तरफ देखते हुए कहा देखो देवाशीष साहब ये सब इसीलिए हुआ क्यूँकी आपको तुरंत ही सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अब मैं क्या करूँगा कि केस रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सब आप लोगों को हेडक्वार्टर ही मिलेगा आप लोगों को कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है समझे नहीं सर मैं अपनी गलती मान रहा हूँ हमारी टीम की वजह से डीएन नगर की लेडी ऑफिसर को प्रॉब्लम हुई अब हम लोग इस फाइट की कोई इंक्वायरी नहीं चाहते है मैं आपसे कह रहा हूँ की आप ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ डी नगर ब्रांच को ही दे दीजिए इसके बाद देवाशीष ने नैना की तरफ देखते हुए कहा देखिये अपनी टीम की तरफ ऐसी मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ इन्हें इस तरह से आपसे नहीं भिड़ना चाहिए था प्लीज आप उन्हें माफ कर दीजिए वर्ली पुलिस स्टेशन के डिटेक्टिव्स को देवाशीष से ये उम्मीद नहीं थी उन्हें तो लगा था कि देवाशीष उनके साथ हुई मारपीट के विरोध में आवाज उठाएगा और उनके लिए न्याय की मांग करेगा लेकिन देवाशीष ने तो सीधे ही नैना से माफी मांग ली नैना को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे ऐसा लग रहा था की शायद देवाशीष कोई चाल चल रहा है मुखर्जी तुम खुद हेडक्वार्टर के चीफ साहब को भी देवाशीष मुखर्जी के इस स्टेप पर आश्चर्य हुआ। चीफ साहब आप प्लीज सबसे कह दीजिए कि हम लोग बहुत बड़े केस पर काम कर रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है हम सभी को एक साथ मिलकर केस पर काम करना चाहिए इस तरह लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है हम सब लोग एक ही डिपार्टमेंट के है और हमारा ये मकसद होना चाहिए की कैसे भी करके जल्द ऐसी जल्द के जल सोल्व जल हो जाए इतना कहने के बाद देवाशीष ने अपनी टीम में तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर वो लोग वहाँ से निकलकर कर चले गए जिन लोगों को नैना ने पीटा था वो तुरंत उठ खड़े हुए और फिर देवाशीषी खुद हेडक्वार्टर के चीफ को भी थोड़ा अजीब लगा उसे ऐसा लगा की जैसे ये उन्हें ही लेक्चर देकर गया है देवाशीष मुखर्जी के बारे में सब ये बातें जानते थे की वो खुले माइंड वाला आदमी है और एक्शन भी खुला लेता है और उसने अभी जो भी बात चीफ साहब से कही थी वो कहीं ना कहीं सही ही थी इस वजह से हेडक्वार्टर के चीफ साहब ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया विक्रांतो नैना को कुछ अजीब होने का अंदाजा हो रहा था देवाशीष इस तरह से आसानी से इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी हो जाएगा इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है क्या पता उसे कोई नया क्लू मिल गया हो और अब उसे इस इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं हो लेकिन उसे ऐसा कौन सा नया क्लू मिल गया है क्या हो सकता है अच्छा ठीक है सब लोग निकलो यहाँ से हो गया चलो खाली करो हेडक्वार्टर के चीफ ने बाकी के सभी पुलिस वालों को यहाँ से जाने का ऑर्डर दिया और फिर पूरी पुलिस टीम यहाँ से निकलने लगी तभी यहाँ पुरातत्व विभाग के काम करने वाली एक लड़की ने नैना की तरफ देखते हुए अपना अंगूठा दिखाया सही मायने में उसने नैना की बहादुरी के लिए ही उसे अप्रिशिएट किया था जिस तरह से नैना ने अकेले ही इतने मेल पुलिस वालों को मार गिराया था वो कोई मामूली लड़की नहीं कर सकती थी नैना देखो ये वर्ली ब्रांच वाले तो कुछ नहीं कह रहे वो लोग कोई इंक्वायरी भी नहीं चाहते और हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स भी कोई इंक्वायरी नहीं चाहते हेडक्वार्टर के चीफ ने नैना से कहा देखो देवाशीष मुखर्जी बात तो सही ही कह रहा था हम लोगों को एक साथ मिलकर केस सॉल्व करने के लिए काम करना चाहिए ऐसे आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है क्या कहती हो हेडक्वाटर के चीफ साहब नैना के साथ बड़े प्यार से बात कर रहे थे शायद उन्हें नैना के बारे में अच्छे से पता था और वो नैना की एबिलिटी की वाकई में कदर करते थे ऐसे में अब वो इस फाइट को लेकर आगे कोई भी एक्शन लेने के मूड में नहीं थे अब जब वो लोग कोई इंक्वायरी नहीं चाहते तो फिर हम भी कोई इंक्वायरी नहीं चाहते कोई बात नहीं जो हुआ सो हुआ नैना ने कहा और फिर वो विक्रांत को ढूंढने लगी उसे विक्रांत से कुछ जरूरी बात करनी थी वहीं दूसरी तरफ हेडक्वाटर के चीफ साहब थोड़ी देर तक अमित से बात करते रहे और फिर वो वहां से चले गए उधर जब विक्रांत नैना से मिला तो उसने कहा कि अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ लड़ाई करने पर कोई केस नहीं बनने वाला है तो मैं तो पहले ही इन लोगों के हाथ पैर तोड़ देता वैसे भी मेरा शरीर फाइट करने के लिए तड़फड़ा रहा है विक्रांत बकवास मंद करो और मेरी ना इस केस के एक बात सुनो मुझे ने ने क्या? क्या अरे वो तुमने मिस्टर आईयर और उनके दोनों दोस्तों के सुना है ना जो एक बार वो लोग किसी रिसर्च के काम में जंगल में गए थे और फिर वहां पानी में फंस गए थे और फिर बड़ी मुश्किल से जिंदा बचकर लौटे थे और तब से ही वो तीनों बहुत गहरे दोस्त बन गए थे हाँ तो क्या हुआ विक्रांत ने उत्सुक होकर पूछा दरअसल उस वक्त ये तीन नहीं बल्कि चार लोग थे चार लोग एक साथ जंगल में गए थे लेकिन वहां से तीन ही वापस लौटे थे एक नहीं लौटा था नैर ने कहा